Oh सह वीर कर् वे तेजस्वी नधीतमस्तु मिषा वै शांति शांति शांति कंतो की उपनिषत् की इक्कीसवीं कक्षा के उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का सत्रवा खंड कल पूरा हुआ था सत्रवें खंड में पहले प्रभात में सद अशिशिषति यद न रमते ता अस् इसमें ताह अस् दीक्षा ताह का यानी स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग किया है दीक्षा के अनुसार वैसे ये ताह यह शब्द है ये किसको द्योतीत कर रहा है यशिशिषति यती यद न रमते उसको वैसे कहने के लिए है तो सामान्यतः हम संस्कृत में ऐसा प्रयोग करते हैं जो अभी कहकर के आए हैं के बारे में उनसे संबंधित वचन या लिंग हम वहां पर देते हैं लेकिन यहां की शैली भिन्न प्रकार की है जो अभिदेय है दीक्षा है उसके अनुसार यहां पर ताह दीक्षा का है पहले विज्ञानों के साथ में जुड़ नहीं सकता है क्योंकि वो तो क्रियाएं हैं सारी तो यत यत यत् उसको जोड़ के नहीं दीक्षा को जोड़ करके यहाँ पर प्रयोग किया गया भाषा का एक प्रयोग ऐसा है ऐसे दूसरे में भी देखिए अर्था यद अश्नाति यद पिबती यद रमते तथ उपसदही तत् तो पहले वालों से जुड़ जाएगा या तो यत यत, यत, यत तीन है तो हम वहां तानी कहें लेकिन फिर भी तत्प सदही एवं उप सदई रहती तत् उपसत को तत् के साथ जोड़ करके यहां पर यह नपुंसकलिंग किया है इसी तरह से नीचे तीसरे में स्तुत शास्त्री रेव तत् तो स्त्रोत्र शास्त्रम यह भी नपुंसकलिंग में शब्द है स्त्रोत्र और स्तुतश स्तुत शस्त्र ठीक है स्तुतम शास्त्रम स्त्रोत्र या शस्त्र ये नपलिंग के अंदर ही प्रयोग होते हैं उस तरह के इसी तरह चौथे के अंदर कहा अस्य दक्षिणा अब यहां फिर वही ता दक्षिणा के अनुसार आ रहा है अर्थात जो कहा गया उसको सर्वनाम सर्वनाम में उसके अनुसार लिंग विभक्ति न हो करके जिसको कहा जाए आगे जो कहा जाने वाली चीज है उसके अनुसार यहां पर प्रयोग किया गया है इसी तरह से पांचों में देखिए तन मरणम एवं अस्य अवप्रिता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 ऐसी प्रती होती है आदित्य को ब्रह्म माने तो जैसे कि मिथ्या ज्ञान दिया जा रहा है गलत चीज बताई जा रही है तो इससे क्या होगा ऐसी क्यों गलत चीजें यहां बताई जा रही हैं? एक आरोप आ जाता है कि गलत बताया जा रहा है जबकि हम इनसे अपेक्षा नहीं करते ये तो सत्य ज्ञान ही बताएंगे तो ऐसा अर्थ हमें यहां नहीं लेना है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 जैसे उपासना करते हैं जप करेगा उसके गुणों का वर्तन करेगा स्तुति प्रार्थना करेगा तो जैसे ब्रह्म की उपासना करते हैं स्तुति करते हैं ऐसे मन की करने लग जाए वहां पर ये उस तरह का तात्पर्य नहीं है। उपासना मतलब उसका सेवन करना है उसके उ, उसका उपयोग लेना है तो मन को ब्रह्म के समान समझे मनोब्रह्मी उपासित मन को ब्रह्म के समान समझे श्रेष्ठ समझे उसकी रचना समझे इति अध्यात्म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 तो मनोब्रम्मी उपासिता इति आध्यात्म ये जो कथन किया है ये आध्यात्मिक रूप से कथन किया है अब दूसरा एक और कथन कह रहे अथा आधिदैवतम अब आधिदेविक कथन कर रहे हैं देवताओं से संबंधित कथन कर रहे हैं जड़ देवता जो होते हैं सूर्य चंद्र आदि बाहर जो वो भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं, देव होते हैं। उनको लेकर के भी कथन कर रहे हैं तो अथा आधिदैवतम आकाशो ब्रह्म इति आकाशो ब्रह्म इति ये बस कथन हो गया यहां पर अल्प विराम ले सकते हैं पहला है मनो मनोब्रह्म इति उपासिता इति आध्यात्म एक बात हो गई अर्था आधिदैवतम आकाशो ब्रह्म इति ये जो आकाश है ये ब्रह्म है जैसे शरीर में मन ऐसे इधर जो बाहर है उसमें आकाश बहुत बड़ा है वो आकाश भी ब्रह्म ही है ब्रह्म की तरह से है बहुत बड़ा है विशाल है तो आकाश को ब्रह्म ये कहे इतिपासित है उपासीत है उपासी हम इसके साथ में जोड़ लेंगे ये आधिदैविक अर्थ हुआ आधिदैवत है आधिदैवतम दूसरे ढंग से व्याख्या है ब्रह्म की आगे कहते हैं उभयम् आदिष्टम भवती इस प्रकार दोनों ही कह दिए गए होते हैं आदिष्टम भवती आदेश देना हो कहते हैं वैसे तो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 एक खाली जगह में है यहां पर इस रूप में इस आकाश में भी व्यापक जो नहीं हुई रिक्त स्थान जैसा हमें दिखता है कोई सीमा ही नहीं है उसकी कोई और चोरी नहीं है बस परमात्मा की भी उपासना करते हैं ध्यान करते हैं तो वो भी इसी तरह से कोई और चोरी नहीं है उसका तो अंदर मन का और बाहर आकाश में अभी वो मन की भी हम करने लगे तो मन में क्या और छोर दिखाई देता है मन का विचारों का कोई और छोड़ दिखाई देता कितने विचार करते जाओ करते जाओ इस सीमा में ये विषय ये विषय वो विषय जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा हो मन कितना व्यापक हो कोई सीमा ही नहीं मैं तो पूर्ण है इसमें महत्वपूर्ण है बहुत तो ये अध्यात्म और अधिदेविक बस इतना जो कहा गया इसे अध्यात्म और अधिदेविक दोनों कह दिए गए अतिष्ट हो गए आगे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 मन के चार पैर बताए जा रहे हैं वाक्पाद है, प्राण पाद चक्षुषपाद श्रोत्र पाद इति अध्यात्मम अल्पविरा वाणी ये पहला आधार है उसका पहला चरण है प्राण ये जो श्वास आदि हम लेते हैं ये उसका दूसरा प्राण है दूसरा चरण है दूसरा आश्रय है चक्षुषपाद है नेत्र उसका एक और चरण है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 और नेत्रों से उसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत अधिक होता है ज्ञानेन्द्रिय और श्रोत्र दूसरा ज्ञानेन्द्रिय दो ज्ञानेन्द्रियां सबसे अधिक तीव्र हैं सबसे अधिक हमें संकेत पहुंचाती हैं। यदि मन मन में इन दोनों से संकेत ना पहुंचे तो मन का चिंतन और क्रिया बहुत कम हो जाएंगे दो चीजें रोक दी जाए अगर नेत्र और और बचपन से किसी के ये दोनों नहीं हो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 मन ब्रह्म है उसकी उपासना करें विशेष है लेकिन उसके चार आधार हैं ये सबसे मुख्य चीजें हैं और जब अंग स्पर्श भी हम जब करते हैं तो सबसे पहले वाक वाक। ओम वाह ओम प्राण है प्राण ओम चक्षु चक्षु और ओम श्रोत्रम श्रोत्र वही चार चीज उसी क्रम से यहां पर दिया हुआ है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 तो बाह्य रूप से ये चार महत्वपूर्ण चीजें बता दी इन्होंने तो अग्नि वायु आदित्य और दिशा यदि उभयम एव आदिष्टम भवती अध्यात्म च आधिदेवतम चो इतना कहने से अध्यात्म और आदिदेवी दोनों का कथन हो गया दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। पीछे पहले आया था भाई थोड़ा आध्यात्मिक बताते हैं दैवती बता देते हैं देवत्व बता देते हैं आध्यात्मिक बता देते हैं अलग अलग यहां दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे ये कथन हो गया और इनका सबका चारों का भी आप, आपस में संबंध है ये जो चार नाम बताए गए ये वेद के ऋषियों के भी नाम है तीन तो है हमारे पास अग्नि वायु आदित्य और चौथा हम अंगिरा करते हैं यहां पर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 पीछे जो इन्होंने आध्यात्मिक रूप से जो चार आश्रय आधार पाद बताए थे वो आकाश में भी बताए आदिदेवी इन दोनों का संबंध जोड़ करके बता रहे हैं। दोनों के साथ में जुड़े हुए हैं तीसरा प्रभाग देखिए वागेव ब्रह्मणश चतुर्थ वाणी है उस ब्रह्म का ब्रह्म का मतलब मन रूप ब्रह्म का एक चरण है एक आधार है सो अग्निना ज्योतिषा भातिच तपति च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 तपन करके तपाते हैं तो उससे उसकी श्रेष्ठता होती है तपाने से श्रेष्ठता होती है ऐसा मान करके वो तो प्रकाशित होती है और उसी से तपती है और जो ऐसा जान लेता है तो कह रहे हैं भाति च तपती च कीर्तिया यशसा ब्रह्मवर्च सेना या एवं वेद जो ऐसा जान लेता है वो भी चमक जाता है भाति तपती च और तपता भी है चमकता है और तपता है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 और यश शब्द उसके भी एक तो कीर्ति वाला अर्थ होता ही है पर्यायवाची के रूप में दूसरा यश शब्द अश धातु से भी बनाया जाता है उन्नादि कोश में अश धातु से बनाया तो अशते दिव्यते क्रीडादि क्रियते ये न तश अश से और युक्त कर देते हैं आगे आ, आके बैठता है वो यश बन जाता है आदि में आकर के बैठ जाता है उसके प्रारंभ में यश अश धातु से तो अश्यते, अश्यते महर्षि ने व पर खोला है दिव्य और दिव्यते का दीव धातु के बहुत सारे अर्थ हैं। तो क्रीडादी क्रियते क्रीडा आदि किए जाते हैं दीवु क्रीडा विजी उसमें स्तुति भी एक अर्थ आता है प्रशंसा करना बोलना क्रीडादी सभी अर्थ हम ले सकते हैं जिसके द्वारा स्तुति की जाती है उसको यश बोलते हैं स्तुति का अर्थ ले सकते हैं जिससे प्रसन्न होता है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 चतुर्थ पाद सा आदित्य ने ज्योतिषा भाती चप्ती च और जिसने इस संबंध को जान लिया है तो भाती चप्ती च की या एवं वेद जो इसको जान लेता है इस संबंध को जान लेता है वो प्रशंसित हो जाता है वो इनका उपयोग ठीक ढंग से करने लगता है तो ये भी उपासना की तरह है, मतलब हमें ध्यान से देखना चाहिए चौथा तो श्रोत्र में ब्रह्मणस चतुर्थ पाद भी उसका एक पाद है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 वल शब्द शब्द आए हो जाएगा। हमें पता ही नहीं लगेगा तो ये दिशाएं भी साथ में जुड़ करके एक तो वो आकाश है इसलिए शब्द की दृष्टि से श्रोत्र की दृष्टि से और दिशाओं का बोध हमें साथ साथ में होता है ये भी इस बात इसमें जुड़ी हुई है तो जो इसको जान लेता है वो उसी प्रकार से कीर्ति यश भ्रमवर्चस्व से प्रकाशित हो जाता है और तप्त तो हो जाता है तो इसके अलावा हो गया कि ध्यान से हमें सुनना चाहिए उसके महत्व को जानना चाहिए हमें श्रोत्र के महत्व को भी चार ये प्रतीक रूप में अब इसके अलावा और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं ये तो मुख्य मुख्य चार चीजें इन्होंने गिना दी है ये ब्रह्म की उपासना है आध्यात्मिक उपासना है ब्रह्म की उपासना, है। ब्रह्म की उपासना है। मन की उपासना आगे आदित्य ब्रह्म इति आदेश अगला, अगला ये उन्नीसवा खंड है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 आगे क्या है कुछ भी है कोई नहीं बस आदेश मिल गया और वैसे ही करना है कई सैनिकों के लिए कहा जाता है इतने अनुशासित होते हैं हिटलर के लिए कहा जाता है उसकी सेना उसको इतना मानती थी कि अगर छत पे खड़े हुए हैं और उनको कहें कि आप चलो तो दीवार आ जाएगी वो मुड़ेगा नहीं जब तक कि बोल नहीं दे भले नीचे गिरता जाए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 सत मतलब सत्तात्मक सत्ता है जिसकी भाव है पहले कैसे थी ये असत थी असत मतलब इनकी सत्ता नहीं थी असत माने अभाव अभी तो सत है ईदम ये कह रहे हैं जिसको ये तो सत है ये पहले असत था तो असत से सत की उत्पत्ति हुई अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई सीधे शब्द लेंगे तो ऐसा अर्थ निकलने लगता है लेकिन जब हमें सिद्धांत बताएगी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 खुद ही अपने ढंग से कह रहे हैं वही अच्छा जब असत था तो या कुछ भी नहीं था वहां पर तत्सत आसीत, वो असत जो था वो था सत, तत्सत आसीत सत था वो अव्यक्त है इसलिए हमने असत बोल दिया है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अभाव था तत्सत आसित वो सत था, विद्यमान था असत और सत दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है आगे इसी में चांदों के उपनिषद में आएगा जैसे यहां पर कहा असदैव अग्र आसीत, तो वहां पर सदैव अग्र आसित तो वहां सत्य रूप में कहा कि पहले सत था और इसमें यहां असत लिखा है पहले वहां सत लिखा है देखिए छह दो एक देखिए छठे प्रपाठक के दूसरे खंड का पहला इष्ट संख्या 536 लिखा नीचे पहला प्रवाक्य प्रभा के सदैव सोम्य आसीत अग्र आसितोम्य पहले ये सत ही था अब ये सत के रूप में कथन किया जा रहा है अग्र पहले और यहां क्या, क्या कह दिया गया असदैव इधम अग्र आसित ये असत था अभी विरोधी नंग अर्थ में नहीं लेना है हमारे को यहां कुछ कह दिया वहां कुछ कह दिया इनको पता ही नहीं है कब क्या कह देते हैं इतना तो वो जानते थे ये सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि मैं क्या लिख रहा हूं ऐसे इनका तात्पर्य था ये जो प्रकृति है ये व्यक्त है ये पहले अव्यक्त रूप में थी कोई ये ना सोचे कि ये हमेशा ऐसे ही व्यक्त है कई लोग ऐसा ही मानते हैं ये सृष्टि चल रही है ऐसी ही चल रही है कभी बनी नहीं थी कभी नहीं बनी थी ऐसे ही चल रही है चल रही है चल रही है अब उसको कोई जने ना उत्पत्ति न ना नाश या उत्पत्ति मानते हैं तो नाश नहीं मानते उत्पत्ति नहीं मानते नाश भी मान लेते हैं ऐसा कुछ भी करते हैं तो ये पहले अव्यक्त था तत्सत आसीत वो वास्तव में सत था विद्यमान था वहां पर अव्यक्त होते हुए भी विद्यमान था तत्सम भवत वो उत्पन्न हुआ क्या हुआ तो तदाण्डम निरवर्त वो पहले अंडे के रूप में बना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 लेकिन बिग बैंग में भी जो बहुत सारी बातें बताई गई वो सारी ठीक हो या आवश्यक नहीं लेकिन भाई हो सकता है ना ये प्रक्रिया इसमें क्या आपत्ति है अब यू तो अपने मंत्र में भी आता है उसकी भी चर्चा करते हैं जो आप जानते ही हो हिरण्य गर्भ समवर्तता अग्रे इसको उस ढंग से भी बोलते हैं बिग बैंग वाले एक हिरण्य गर्भ था हिरण्य जिसके गर्भ में सोना लावा जैसे ये लावा होता है बिल्कुल लाल कैसे होते हैं वो हिरण्य जैसा लगता है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 अब किसका समर्थन कर रहा है ये तो आप लोग बुद्धिमान हैं वैज्ञानिक हैं आप लोग लखाई है संगति तो पहले ही आप बता रहे हैं कि रजत और स्वर्ण थे क्या तो अगला देखिए तजतम रजतम यम पृथ्वी अल्पवीर ये जो रजत था ना वो ये पृथ्वी है ये पृथ्वी है ये रजत है और यद सुवर्णम साध्यऊ द्व्यूलोक है स्वर्ण था पृथ्वी लोक और लोक तीन लोक माने जाते पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक और द्व्यूलोक ये लोक है यह जैसे कि नीचे का कपाल था अंडा मान लो यू फूटा एक नीचे का भाग एक ऊपर का भाग ये नीचे का भाग जैसे कि यह पृथ्वी और ऊपर का पृथ्वी मतलब पृथ्वी लोक और ऊपर का भाग जैसे कि द्व्यूलोक ऐसा इसको समझे यद सुवर्णम साध्य हो अब आगे देखिए यद जरायु ते पर्वता अब उसकी जरायु भी होती है अब दो तरह के प्राणी हम अलग अलग जो देखते हैं जरायुज और अंडज और भी उद्भिजादी भी करते हैं तो जो स्तनधारी होते हैं वो जरायूज होते हैं जरायु में लिपट के आते हैं एक थैली होती है वो उनके चारों ओर होती है उसमें पानी होता है उदक होता है एक थैली होती है और जो अंडे होते हैं वो एक अलग तरह की प्रक्रिया है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 और जो शरीर में धमनिया होती हैं, बच्चा जन्म लिया है तो धमनिया अंदर होती हैं उसमें तो जैसे पृथ्वी पे नदियां बह रही हैं, वो नदियां है। उसका उसकी जैसे धमनियां होती हैं वैसे नदियां हैं, धमनियों में भी तो खून बहता है नदियों की तरह से एक प्रतीकात्मक तुलना दी जा रही है और यद वास्तव उदगम जो बस्ती में रहने वाला उदक है जल है बस्ती किसको कहते हैं मूत्राशय को मूत्राशय को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 छन करके निकल जाता है तो ये जैसे वो है एक समझाने के लिए आगे देखिए कि अच्छा ये तो सारी चीजें बता दी वो जो उत्पन्न कौन हुआ था ये तो आपने उल्व बता दिया जरायु बता दी <laughs> ये सब वो जो उत्पन्न हुआ था वो कौन था अंडा का बता दिया उसके खोल है ये तो उत्पन्न कौन हुआ था तो आगे कहते हैं अथा अजायत सो आदित्यम इति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 परमात्मा भी इस दृष्टि को उत्पन्न करता है तो भी हमारे लिए हितकर है नष्ट करता है तो भी हमारे लिए हितकर है आगे एतम विद्वान आदित्यम इति उपास्ते, जो इस बात को जानने वाला है कि इस आदित्य से ही सब कुछ चल रहा है तो और इस आदित्य को ब्रह्म उपासते ब्रह्म के रूप में उपासना करता है बड़ा और महत्वपूर्ण तो मानता है अभ्यासोह यत एनम साधु घोषा आच गु तो शीघ्र ही उसको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 उसके लिए क्या उपाय है आदित्य का एक चित्र बनाया जाए या आदित्य की एक मूर्ति बनाई जाए उसको सामने रख करके और उसकी उपासना की जाए क्योंकि उपासना शब्द आते ही पूजा आते ही ऐसी आदत पड़ी हुई है कि कुछ ना कुछ सामने होना चाहिए नहीं तो क्या उपासना और क्या पूजा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 साधार अभिवादन ओश